दोस्तों, अगर तुमने ये सफर शुरू से सुना है, तो अब एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बैड एस बनना कोई एक ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। ये कोई रॉकी स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल पड़ता कि तुम सदनली हीरो बन जाओ? नहीं, ये एक डेली चॉइस है। हर दिन, हर सुबह, तुम या तो अपनी � जेन सिंसरो कहती हैं, यू आर पावरफुल बियांड मेजर, यू जस्ट फॉगट। और यही पूरी किताब का एसेंस है। सोच के देखो, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा एन्जिन है, तुम्हारी स्टोरीज उसके गियर्स हैं, तुम्हारा एनर्जी उसका फ्यूल है, और तुम्हारे डिसीजंस स्टीयरिंग व्हील। जहां टर्न करोगे, � फियर कोई wall नहीं, एक compass है और decision लेना ये सबका ignition point है अब ये सब मिलकर एक ही formula बनाते हैं believe, rewire, act and repeat ये process boring लग सकता है लेकिन इसी repetition से बंदा unshakable बनता है क्योंकि confidence एक बार का boost नहीं, वो एक muscle है और हर दिन जब तुम खुद पर doubt के बावजूद एक छोटा step और पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप्स सब उस ग्रोथ का साइड इफेक्ट हैं मेन प्राइज नहीं। एक वक्त आता है जब तुम खुद को मिरर में देखते हो और सोचते हो मैं बदल गया हूँ। लेकिन सच ये है कि तुम बदले नहीं। तुम वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ बन गए हो। वो वर्जिन जो बिलीव करता था, जो फील करता था कि कुछ � इसका मतलब है तुम अपने ट्रूथ के साथ खड़े हो जाओ चाहे दुनिया कन्फ्यूज ही क्यों न हो मतलब तुम फियर के साथ दोस्ती कर लो और एक्सक्यूज़िज़ के साथ ब्रेकअप और सबसे इम्पोर्टेंट तुम अपने अंदर के वॉयस को सुनो जो कहती है मैं डिजर्व करता हूँ जेन सेंसरो इस किताब में हम सबको एक रिमाइंडर और honestly ये line पहले थोड़ी scary लगती है, लेकिन फिर liberating बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब है, power अब किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास है। तो भाई, अगर आज तक तुम wait कर रहे थे, perfect timing, perfect moment या perfect plan के लिए, तो यही वो moment है, अभी, यही। तुम बदल सकते हो, तुम grow कर सकते हो, तुम attract कर सकते हो, बस decide करना है कि तुम तो एक लाइन में कहूँ तो बैड एस बनना एक एक्ट नहीं एक हैबिट है रोज का एक छोटा डिसीजन एक नई एनर्जी और एक रिमाइंडर कि तुम अपनी कहानी के हीरो हो अब ये किताब बंद नहीं करनी ये जीनी है रोज थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट रोज थोड़ा सा ज़्यादा अलाइन्ड और रोज थोड़ा सा ज़्य तुम already halfway badass बन चुके हो, अब सिर्फ एक काम बाकी है, जाओ और दुनिया को बताओ कि तुम ready हो.